गीता यथारू अए एक श्लोक क्रंक एक से दस अद तात्पर्य कृष्णकृपमूर्ति श्री श्रीमदभयचरणारवंद भक्तिवेदातस्वामी प्रूपन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम से ज्ञाजनशलाकया चुरुन्मील येन तस्म श्रीगुरवे नम श्रीचतन्यमनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदम ददाती स्वदाक वंदेहम श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवांशाग्रजा सह गण रघुनाथन्वित सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहितम कृष्णचत श्रीराधापादा सहगण ललिता श्री विशाखाता श्रीकृष्णचैतन प्रभुनंद्रीअद्वतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे देर से आए सब कोई भी कारण हो पहले नहीं जा सकते थोड़ा जल्दी जा सकते हो तुरंत ही ना ये।, ये सब जमीन कारण नहीं है शोध क्रिया आपका क्या था ग्यारह बजे ट्राई किया जल्दी आने नहीं की कहाँ थे सवा ग्यारह बजे छूट गए फिर थे कहाँ स्नान स्नान दिखे तो नहीं ग्यारह बीस को दिखे नहीं मैं तो उधर आया ना आप भी थे सही उधर से कुछ मैं कपड़े पहन देख कहाँ पे स्नान किया आपने मैं स्नान किया डी थ्री में सुबह सचिपू थे नहीं थ्री में नहीं डी फोर डी टू में स्नान किया वहाँ स्नान किया मैंने सुबह बोला था ना पनिशमेंट चाहिए तभी ठीक होगा बिना पनिशमेंट ठीक नहीं होता सुबह बोला था वापस उधर सुखा दिया वापस अभी वापस उधर सुना अभी वापस कहां सुखाया उल्टा सीधा कार्य होता है मना किया है फिर क्यों कल से यदि लेट हुआ जो मैंने पढ़ने को दिया है वो चीज लिख के आनी होगी जब तक वो लिख के हर एक बच्चा नहीं लेके आएगा तब तक कक्षा नहीं होगी एक तो लेटर हाँ नहीं लिखना है एक जो, जो लेट आया उसको लेकिन कक्षा सभी को नहीं होगी समझे तो पंद्रह मिनट में नहीं हो आपको पांच मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है ठीक है ग्यारह पैंतीस तक आ जाना पंद्रह मिनट है ओपन 20 मिनट लेना ले। ठीक है केवल स्नान ही करना है और कुछ नहीं करना है उसमें कपड़े नहीं धोने उसमें अभी तो कपड़े नहीं, नहीं। तो पानी डाल के आ जाओगर तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है लेकिन उससे लेट नहीं करना ठीक है कोई बहाना नहीं चलेगा आना है मतलब आना है प्लानिंग करनी है उसके लिए लेट हो गए तो पनिशमेंट झेल नहीं पड़ेगी पढ़ क्या है नहीं पढ़े क्यों क्या क्यों पढ़ नहीं पाए समय नहीं मिला तो भगवत भगवदगीता पढ़ते हैं ना रोज तो वो नहीं चलेगा ना तो कल से अभी ये भी नियम है यदि नहीं पढ़ पाते तो वो चीज लिख के आनी है पढ़े नहीं तो अभी नेक्स्ट डे लिखना होगा सेम सेम पनिशमेंट नहीं पढ़ पाए तो लिख के आना है श्लोक शब्द का अनुवाद पूरा अनानुवाद तात्पर्य जैसा इसमें है नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे बस आराम से बैठे रहो थोड़ा बहुत कुछ इच्छा हुई तो पढ़ लेंगे ऐसा नहीं चलेगा ना वो तो, तो आपको देखना है आप लोग यदि उत्साही नहीं है तो फिर कक्षा की आवश्यकता नहीं है ना तो समय तो आपको निकालना हो रोज पढ़ने का समय तो है ही रघुपत की पुस्तक है तो उसमें से समय निकाल लो और यदि नहीं पढ़ पाने वाले हो तो अगले दिन बता दो मैं नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ये ये कारण है सही कारण होगा तो ऐसा नहीं, नहीं बिना पढ़े आ गए और फिर कोई एक्शन ये निकलेगा कक्षा में आने तो ये नियम है आप लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते चने ममरे की तरह नहीं ले सकते आ, कक्षा तो है ना वो तो ठीक है चलो तो भगवद गीता सीख जाएंगे कुछ करने किए बिना ऐसा नहीं चलेगा आप लोगों की तरफ से ही प्रयास होना चाहिए मैं अपना प्रयास करूंगा मेरी तरफ से तो प्रयास आप लोगों की तरफ से होना चाहिए अच्छे रक्षक न पड़ा हुँ? पूरा दस, दस। उसको तो रात को पता चला पढ़ लिया फिर भी बलराम को भी टाइम तो मिलेगा रात को रात को तो कम से कम मिलता ही है साढ़े सात से रात को साढ़े सात बजे कथा पूरी होती है उसके बाद तो आज भी बहुत लेट है, सेवा भी रहती है अजय टांग चर्चा की तो थोड़ा प्रश्न रात को बहुत हो और सुबह तो दोपहर को भी टाइम होगा आदमी आपका मैं स्केड्यूल दिखाऊंगा दो से साढ़े तीन तो कुछ बहुत श्लोक नहीं है कुछ पेज है केव तो बहुत नहीं पढ़ क्या ना कुछ पेज है कितने पेज है दो तीन चार पांच साढ़े पाँच <laughs> साढ़े पांच दिन पांच ही ये तो आधा पेजे से ही चला कुछ बहुत नहीं है इसमें पढ़ सकते हैं है। समय निकालना पड़ेगा थोड़ा बस इसको प्रायोरिटी में लेके आओगे जब सामने उसके पनिशमेंट है आप लोगों को साबित करना होगा कि आप लोग उत्साही हो भगवद गीता सीखने के लिए तो हम भी सिखाने के लिए उत्साही होंगे जिज्ञासु श्रेय उत्तम तो अभी तो आज आगे, आगे बढ़ नहीं सकते जब तक तो आप लोगों का इनपुट नहीं है लो तो आप लोग के पॉइंट्स आएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे ऐसा है आप लोग को पॉइंट्स बताना है, उसके बाद मैं उसके ऊपर विस्तार करूंगा चलो अभी पढ़ो किस किस्त में नहीं पढ़ा है, पढ़ो चलो अभी बताओ पढ़ के क्या क्या समझ में आया मनमोहन आप क्या समझे दस श्लोक में क्या क्या चीज सीखे आप समझता था चोर से बोलो को आ, दुण दुण को विश्वास था कि म के होते हुए भी वो नहीं हार पाएंगे इसलिए उसका हमेशा भाई बना रहता था उसको मारेंगे दूसरा था कि जो वो कुरुक्षेत्र था वो पुण्य भूमि है तो फिर पांडव पुन्या, पुन्या, है तो फिर उसको लगता था कि की अनुकूल बन गई पांडवों की सेना को सीमित मानता था हु? सीमित मानता था क्योंकि वो कौन दुर्योधन और एक बार है ठीक है चलो बल्ला क्या क्या सीखा दो पॉइंट तो कर देंगे बता दिया तो भी आप बताओ उसमें क्या है, राष्ट्रीय प्रश्न कर रहे हो तो उसमें वो अपने पुत्र को और पांडू के पुत्र को विभाजित जैसे मतलब अलग अलग बता रहे उसमें तो पूछते टाइम तो इससे पता लगता है कि मतलब तो पुपा जी लिखते थे की इससे पता लगता है कि वो जो, जो संपत्ति जो भी राज्य जो है वो अपने पुत्र को देना चाहते हैं उस तरह से और जो तीन चार पांच श्लोक है तो ऐसे जो दुर्योधन उनकी सेना का वर्णन करते हैं संजय सेवा उनकी मतलब पांडु की सेना का जो वर्णन करते हैं संजय थोड़ी पांडु की सेना का वर्णन करते दुर्योधन उतराना चाहिए दुर्योधन उतरने एक बाद जाके बता ऐसे तो पूरी भौगोलिकता संजय ही बोल रहे हैं हाँ, दुर्योधन हाँ द्रोणाचार्य के पास जाते और उनको बताते कि देखो उनमें ऐसा ऐसा है जो कितना अच्छा है और उससे इंगित होता है कि वो द्रोणाचार्य में खूट निकालता है दुर्योधन जिससे कि उनको समझ में आए और अच्छे से करो हमारा सही नहीं है उस तरह से बताते और, और दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है की हमारी जो सेना ना जो सुरक्षित हो रही विश्व पितामा के द्वारा और उधर पांडव की तरफ पांडव पांडव की तरफ भीम से सुरक्षित हो रही है और फिर भी उनकी थोड़ी सीमित है उनकी तो फिर भी थोड़ी सीमित है फिर कुछ है? उसमें युद्धाओं का वर्णन आता है इनके पुत्र ओके अच्छा है शुरुआत बात करें मतलब जो भी प्रामाणिक गुरु से परंपरा में भगवद गीता को मतलब स्वार्थ से प्रेरित कोई बिना अध्ययन करता है तो सारे विश्व में जो शास्त्र है हमको पीछे छोड़ देता है और मतलब और जो भगवत गीता में जो ज्ञान है इसमें भगवत गीता में जो ज्ञान है वो ना इसमें सभी शास्त्रों की बातें मिलती है और जो इसमें ऐसी बातें मिलेंगी जो दूसरे शास्त्रों में नहीं है हाँ, फिर, फिर पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र पांडव के पुत्रों ने क्या किया तो इसलिए पूछ रहे क्योंकि वो संदेह है उसको कि एक तो पांडव धर्म के पक्ष में और उसको पता है कि वो खुद और उसके पुत्र अधर्म के पक्ष में तो मतलब धर्म जो धर्म भूमि है तो उसका प्रभाव पड़ेगा उसके तो इसलिए जो धर्म का पक्ष है वो जीतेगा इसलिए वो और वैसे भी संदिग्ध है कि वो धर्म भूमि में जाके उसके पुत्र पे कुछ अलग प्रभाव तो नहीं पड़ गया कि वो समझौता तो नहीं कर लिया उन्होंने हाँ। तो ऐसे तो इसे मतलब तो इसके वो समझ गए संजय वो अगले श्लोक में ऐसा उत्तर देते हैं कि उन्होंने समझौता नहीं किया मतलब वो अभी तैयारी कर दाड़ने की। दाड़ने की। रहे होने की दौड़ा चार के बाद जाते हैं और क्या सीखे वो पॉइंट मुझे समझ नहीं आया एक पॉइंट वो तो चर्चा होगा समझ में नहीं आया और क्या सीखे पॉइंट की लोग किस कॉन्टेक्स्ट में कि भगवान कृष्ण धर्म के पिता है वो धर्म के पिता है तो, और पांचों पांडव उनको स्थापित करके धिताष्ट्र दुर्धन आदि उनके दुर्धना उनके पुत्रों को काट के जैसे घास कचरा बाहर निकालते, निकालते। तो तो भगवान श्री कृष्ण के पिता है और इन लोगों को स्थापित करके इन लोगों को उखाड़ करके इनको स्थापित करेंगे जो चौकी से चल रहा था वो एकदम अलग हो जाता है अलग नहीं होता है वहाँ पे वहाँ पे आता है धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है तो इसलिए इसमें निश्चित है कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जैसे अधर्म अधर्म रूपी जो वीड्स घास पतवार है खर पतवार है उसको उखाड़ फेंका जाएगा क्योंकि धर्म के पिता स्वयं उधर है और पांडव के पुत्र पांडवों को स्थापित किया जाएगा ऐसा तो वो कॉन्टेक्स में अधर्म की धर्म जैसे आपका क्षेत्र है यहाँ पे आप गेहूँ उगाने वाले हैं या चावल उगाने वाले हैं तो ये जो क्षेत्र है वो क्रॉप का क्षेत्र है आपके फसल का क्षेत्र है तो फसल के क्षेत्र में क्या बचेगा फसल बचेगी कि घास पतवार खर पतवार बचेगी फसल, फसल बचेगी इन क्यों फसल बचेगी फसल क्योंकि हम लोग है उसको उखाड़ने के लिए उसी तरह से भगवान श्री कृष्णा स्वयं जो अधर्म रूपी खर को उखाड़ने वाले उधर मौजूद है और जो क्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है खास घासूस का क्षेत्र नहीं है अधर्म का क्षेत्र नहीं है इसलिए अधर्म जो उग गया है उसको निकाल दे और क्या सीखे प्रश्न पहले इसका पूरा करते और रहे हैं उनको पता था कि द्रुपद मतलब उनका द्रुपद से कुछ राजनीतिक राजनीतिक झगड़ा था तो भी उनको पता था कि की दृष्टिने मुझे मारे नहीं तो भी उन्होंने पूरी शिक्षा दी उनको और वही अब उनके विपक्ष में होकर सब उन्हीं के ऊपर चला हुँ। रहे हैं ओके अभी सीक्वेंस पूरी कौन बता सकता है श्लोक एक से लेके श्लोक 10 तक जो जो जो जो शब्द तात्पर्य में भी है और श्लोक में भी है पूरा सरल शब्दों में पांच मिनट में बता सकता है कौन आप लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट बोले कुछ पॉइंट इन्होंने बोले कुछ इन्होंने बोले कुछ इन्होंने बोले स्मृति है मैं प्रयास करता हूँ प्रश्न आएगा वो चर्चा में आएगा अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है चलो मैं प्रयास करूं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता जो युद्ध युद्ध युद्ध युद की इच्छा से जो समवेता मेरे और पांडू के पुत्र हैं उन लोगों ने क्या किया यह प्रश्न है धृत का तो ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र है और धृतराष्ट्र को पता है मैं खुद भी अधर्मी हूँ और मेरे पुत्र भी अधर्मी है तो यहाँ पे होगा क्या हो सकता है कि समझौता कर ले इनकी मति मारी जाए और राज्य छोड़ दे मेरे पुत्र या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो हार जाए तो उनको टेंशन दे इसलिए धृतराज ने संजय को पूछा क्योंकि संजय देख सकते तो वो देख नहीं पाएगा वो तो वो लोग उधर थे नहीं धर्म क्षेत्र पे रणभूमि के तो उनको देखना था भी हो क्या रहा है उधर और संजय को दिखता है सब सीधा व्यासदेव की कृपा से व्यासदेव की कृपा से संजय लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं तो इसलिए संजय को पूछा और संजय ने उत्तर दिया संजय समझ गए कि ये तो इनको टेंशन है तो उनको लग रहा है कि ये तो धर्मक्षेत्र है मेरे पुत्रों ने क्या समझौता कर लिया है या तो हार जाएंगे क्या है ऐसी चिंता है क्योंकि धर्म के मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण उधर है और यह धर्म क्षेत्र है तो खरपतवार तो इनके पुत्रों की निकल ही जाएगी <laughs> या तो उ नहीं दे या तो निकाल देंगे तो इसलिए टेंशन से प्रश्न पूछा तो संजय ने दिलासा देने के लिए उत्तर दिया कि नहीं नहीं चिंता मत करो पांडव की सेना को देख करके दुर्योधना भी द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनसे पूछा है कि देखो ये चकित हो गए तो पूछा है देखो ये पांडवों की सेना कितनी अच्छी तरह से है आपी के शिष्य जो बुद्धिमान शिष्य है दृष्टद्युम्ना उन्होंने ही स्थापित की है तो आपको पता है ना आप आपको ये मारने वाले हैं द्रुपद महाराज ने इसको विशेष रूप से उत्पन्न किया है दृष्टद्युम्नों को आपको मारने के लिए फिर भी आपने इनको शिक्षा दे दी और ये आप ही की शिक्षा का उपयोग करके आप ही के सामने तो जब शिक्षा देते समय ऐसे आपने क्या बोलते हैं अनुकंपा दिखाई ऐसे भी लड़ते समय मत दिखाना नहीं तो हार जाएंगे ये दुर्योधन कह रहे हैं पश्चिता पानु पुत्राना महा फिर अभी दुर्योधन कंपैरिजन कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं शत्रु के बल की अपने बल की तो इसलिए उसमें बताते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा हैं, भीम अर्जुन समान युद्धान है विराट है द्रुपद है तृष्ठ केतु है चेकितान है काशीराज है फिर पुरुजित कुंती भोज इत्यादि सब शैव नरपुंग इत्यादि सब नरपुंगवा नरप मतलब टाइगर एमउम में ना आँ. मानव समाज में वीर समाज टाइगर अमाउमैन तो ये सब है फिर कहते हैं कि अभी हमारी सेना में कौन कौन है हमारी सेना में भी कुछ कम नहीं है ये सब भी है असमा कम तो विशिष्ट है हमारी भी तो विशिष्ट है कोई ऐसी वैसी सेना नहीं है इसमें सबसे पहले तो आप है भगवान भीषम से और कर्ण है और कृपाचार्य है अश्वत्था है विकर्ण है दत्ती है ये सब अलग अलग हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए तैयार है तैयार होकर के आए हैं है। और सब प्रकार के शस्त्र लेकर के आए हुए हैं सभी युद्ध में विशारद है तो, तो यहाँ पे दुर्योधन कहना चाहते हैं कि सब लोग जीवन छोड़ के आए हैं इसका दूसरा अर्ध यह निकल जाता है कि सब लोग ऑलरेडी निश्चित एक जीवन छोड़ गया मर मरी जाने वाले दो अर्थ निकलते हैं इसके दुर्योधन ने तो उनका डेडिकेशन दिखाने के लिए बुला लेकिन उसका दूसरा अर्ध है सब मर जाने वाले मेरे लिए मरने आए और हमारा जो बल है वो असीमित है क्योंकि भीष्म है और उनका बल सीमित है क्योंकि भीम है तो भीष्म पिता ऐसे योद्धा थे कि पूरी पांडव और कौरव दोनों की सेना सामने मिलकर के हो जाए ना तो भी अकेले हरा देते बिना सेना के ऐसी उनकी स्थिति थी इसलिए दुर्योधन को बहुत ही था कि विष्ण पितामह है तो हम जीत जाएंगे ऐसा अर्जुन अर्जुन तो तो उतार थोड़ी किसी को पता तभी तो उनका तो अर्जुन भीष्म दे। तो देव की बात हो रही है ना अभी कहा अर्जुन की बात है। नहीं, पर हुई तो पांडव से ना सामने तो अर्जुन भी आ गया ना बल इतना है भीष्म का बल दिखाने के लिए वो बता रहे उनका तो स्वयं बल नहीं वो आध्यात्मिक उनकी स्थिति बताई लेकिन वो जो बल प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे उसके कंपैरिजन में बताएं तो ऐसा तो नहीं कि वो पूरा बल अपना उनका पर एक लिमिट रहेगी वो उतना बल प्रदर्शित करेंगे ठीक है तो ये तो सीक्वेंस हुई अभी समय हो गया है आप लोग जा सकते हैं लेकिन एक और चीज करके आइए कल अभी तो पूरा नहीं अभी तो शुरुआत हुई है ये तो आपने बताया की क्या हुआ तात्पर्य में क्या लिखा है क्यों यही बताया आपने मेरा प्रश्न था आपने क्या सीखा दर्या, दर्या तो इससे आप, तो इस आप लोग क्या सीखे ये बता आज हैं? आपको। के पहले। वापस घर के पे जाके पढ़िए विचार कीजिए जीवन में उतारने योग्य क्या है इसमें ये सब पंक्तियों से हम अपने जीवन के लिए क्या सीखे दस लोग पढ़ लिए चलो रट भी लिए सब सीक्वेंस भी याद हो गई ऐसे मैंने ऐसे ही सी पॉइंट बता देती इस लेकिन इससे हम जीवन में क्या सीखे, सीखे? मान लीजिए हम ये विचार किया और ये आपने ये विचार करके कल पॉइंट्स लेके आइए प्रैक्टिकली बताएगा पॉइंट्स लेके आइए आप पहले जीवन में क्या सीखे वो मैं ये ये सीखा पॉइंट्स बना के आइए इससे में ये चीज अच्छा ये ऐसा है तो मेरे जीवन में इससे लाभ होगा इस प्रकार से करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए इत्यादि इत्यादि जो भी अपने जीवन के लिए सीख पाते हैं उसके पॉइंट्स बना के लेके आइए उसके ऊपर चर्चा करेंगे एक एक एक-एक पॉइंट्स ठीक है ऐसे पढ़ा जाता है ग्रंथ चल कहानी की तरह शिल प्रोपाद की जाए श्रीमद भोग गीता यथारूप की जाए